अथर्ववेद दिया मांडुक्य उपनिषद इसमें हम लोग विचार कर रहे थे शास्त्र का विचार से आत्मज्ञान होकर के मोक्ष इसलिए शास्त्र में शास्त्र का प्रयोजन हो गया मोक्ष किंतु बीच में आत्मज्ञान अर्थात आत्मज्ञान व्यवहित है न शास्त्र से प्रयोजन मोक्ष आत्मा का अविद्या अज्ञान से ही द्वैत का प्रतीति हो रहे अज्ञान से द्वैत का प्रतीति होने से जब आत्म विषय का ज्ञान होता है अज्ञान का निवृत्ति हो जाने से तो कारण निवृत्तिया द्वैत से कार्य निवृत्ति इसलिए शास्त्र ये यूजियत टीका में ये बात कहा गया आगे कहते हैं अष्टम पृष्ठा में टीका प्रथम पंक्ति में पृष्ठाठ न द्वैत अविद्या विद्यमान देहत्वे तो वहाँ है द्वैत्य अविद्या कृत्य है नी वो कृतस्य नहीं है पाठ द्वैत्य अविद्या आगे हाईफेन हो जाएगा कृतस्य को काट दीजिए टीका में प्रथम पंक्ति में अंतिम में टीका में अष्टम पृष्ठा टीका में प्रथम पंक्ति का अंतिम शब्द है ना टीका नीचे हाँ द्वैत अविद्या कृतस्य है कृतस्य को काट दीजिए अविद्या क्या है नैत अद्याद्यमान देहत्व प्रमाण अस्थि इति आशंक अन्वय व्यतिर का नु विधाय एक पद है अन्वय व्यतिरे का ऊपर में जो सीधा लाइन है उसको जोड़ देना है तीन पर्यत अन्वय्यतिरैका विधाय श्रुति पूर्वपक्षी कहता है कि अविद्या विद्यमान देहत्वे विदमान च न अस्ति अस्थी कहते हैं दैत्या विदमन देहत्व देहो यस्य अविद्या से जिसका देह अर्थ स्वरूप अविद्या से ही जिसका स्वरूपो विद्यमान है किसका द्वैत्य द्वैत अविद्या विद्यमान देहत्व हटाने से द्वैतम द्वैतमान द्वैतमान अविद्या विद्यमान अविद्या विद्यमान देह पहले द्वैत्य के आगे अविद्या है आगे है विद्यमान देह तो अविद्या विद्यमान देह तो अविद्या विद्यमान देहो यश अविद्या से ही द्वैत का शरीर भान हो रहा है तो सिद्धांति ऐसा कहा अविद्या से द्वैत का भान हो रहा है विद्या हो जाने से अविद्या तो की निवृत्ति हो जाएगी तो द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी सिद्धांति कहा पूर्व पक्षी कहता है कि न च अस्मिन प्रमाणम अस्ति इसमें कोई प्रमाण नहीं है कि जो द्वैत दिख रहा है वो अविद्या से दिख रहा है इसमें कोई प्रमाण नहीं है आशंक्य ऐसे पूर्व पक्षी का आशंका को उद्भाव्य उद्भावन करके सिद्धांति कह रहा है अन्वय व्यतिरक अनु उदाहरती अन्वय व्यतिर से कार्य कारण भाव का निर्णय होता है बनि सत्वे धूम सत्व बन भाव धूमा भाव हो जाएगा तो इसी प्रकार की यहाँ अविद्यासत्व द्वैत सत्व अविद्या भावे द्वैताभाव इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक अन्वय व्यतिरेक तो अनु विधत्ते अन्वय व्यतिरैक विधाय श्रुति तो अन्वय व्यतिरैक अनु विधायी भी पूर्वधा कौती अर्थात अनुकरण करने वाली श्रुति अन्वय व्यतिरेक को बताने वाली श्रुति अर्थात अविद्या होने से द्वैत अविद्या नहीं होने से द्वैत नहीं है ये श्रुति को दिखाते हैं भाष्य में येतम इव होती ये द्वैतम इव द्वैतम ईव अर्थात तो ईव कहने से वास्तविक द्वैत नहीं है अगर वास्तविक द्वैत होता तो द्वैतम ईव क्यों कहेंगे इसलिए कहते हैं अर्थात जब द्वैत जैसा दिखता है इव तो इव कहकर अर्थात तो, सादृश्य दिखाते हैं द्वैत का सादृश्य दिखता है मतलब तो द्वैत जैसा दिखता है वास्तविक नहीं है और यद इव स तत्र अन्यो अन्यत त्र अन्न बीजानीया अद ये प्रथम जो यत्र ही द्वैतम ये दैतमी वृदारण्यो चार चौदह ये काणों शाखा में है जो हम लोग पढ़ते हैं और यत्र वा अन्यद तत्र यदिवैत् तनों अन्यत अभीयात ये बृहदारण्य का दो चार चौदह ये संभव तो माध्यम मध्यम माध्यम मध्यम दिन थोड़ा ग्रंथ देखना होगा ये निश्चय नहीं है ये माध्यम दिनों का होना चाहिए क्योंकि दो चार चौदह है ना पहले दे दिया मंत्र ये भी दो चार चौदह तो ये संभव तो दो अलग अलग शाखा का समान अर्थ को कहने वाले किंतु मंत्र का शब्दावाले भिन्न है अच्छा आगे कहते है यत्र ये हो गया कि जब, जब। अदिद्या होता है द्वैत तो जैसा लगता है ये हुआ एक अंश और यू सर्व आत्मा अभूत केन कम बीजानियात इत्यादि श्रुतिभ्यो अर्थ से सिद्धि यू पहले हो गया यत्र पहले जो आरंभ में दिया था यत्र ही द्वैतम इव वहाँ यर्थ है एक नव टिप्पणी कहते हैं अविद्यावस्थाया जो दो नव टिप्पणी यू सर्व आत्मा अभूत यहाँ यत्र का अर्थ दो नंबर टिप्पणी देते हैं विद्यावस्था या और विद्यावस्था में द्वैतम ही व्यावस्था में सर्वमात्मा एवं अभूत सब कुछ आत्मा तत्व तो तो ही है आत्मा में अध्यस्त है जो अनुभव हो रहे हैं तो आत्मा एवं अभूत ऐसा स्थिति में तत्के न कम पश्यत किस कर्ण के द्वारा किस पदार्थ को देखे क्योंकि द्वैत रहा ही नहीं के कम विजानियात किसके द्वारा किसको जाने केन का कर्ण और कम अर्थात तो विषय किस करण के द्वारा किस विषय को जाने इत्यादि ये सब श्रुति से अस्य अस्य अर्थस्य अर्थस्य सिद्धि अर्थात जो द्वैत है वो अविद्या से ही होता है ये अर्थ की सिद्धि होती है ठीक है में इसको देते हैं ठीक है मैं इव शब्दाभ्या अविद्यावस्थाया प्रतिभात द्वैत से तत्प्रति चेन उच्यते उच्य शब्दाभ्याम दो इव शब्द आ गया तो एक जो कानों में एक माध्यम दिनों में दोनों में युव शब्द है तो कहते हैं युव शब्दाभ्याम दोनों युव शब्दों के द्वारा अविद्यावस्थायाम प्रतिभात द्वैत प्रतिभात द्वैत में समानाधिकरण है जो प्रतिभात प्रति मतलब पता चल रहा है प्रतित तो हो रहा है क्या द्वैत और तत्प्रतिभा एक प्रतिभात और एक प्रतिभान प्रतिभात हो गया अर्थाध्यास और प्रतिभान ज्ञानाध्यास प्रति प्रतिभान हो रहे हमको ज्ञान हो रहे और प्रतिभात हो रहे विषय दिख रहा है तो दो चीज दे दिया और विद्या अवस्था में प्रतिभात द्वैत से चार नव टिप्पणी अभ्याम आभ्याम अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास ज्ञानाध्यास आदर्शी साता तो ये दोनों के द्वारा प्रतिभात और प्रतिभान के द्वारा अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास ये दोनों कहा जाता है क्योंकि भ्रम अवस्था में एक ब्रह्म का विषय भी होता है और एक ब्रह्म ज्ञान होता है ब्रह्म का विषय को क्या कहेंगे प्रतिभात अर्थाध्यास और, और, और भ्रम ज्ञान को कहेंगे ज्ञानाध्यास तो अर्थाध्यास ज्ञानाध्यास यहाँ दो शब्द के द्वारा प्रतिभात और प्रतिभा ये दोनों के द्वारा कहा जाता है तो ये प्रतिभात तो द्वैत और तरह तत्प्रतिभावैत से जो प्रतिभा प्रतिभान, प्रतिभान अर्थात द्वैत का जो ज्ञान हो रहा है ये ज्ञानाध्यास है च आभासत्व न अविद्यामयत्व ये दोनों आभास हैं। आभास अर्थात वास्तविक पदार्थ नहीं होने पर भी दिखना तो चाहे वस्तु दिखे चाहे ज्ञान हो ये दोनों ही आभाष है होने से आभासत्व अविद्यामयत्व जो आभास होगा वह अविद्या का कार्य होगा वास्तविक नहीं है अवद्यामय उच्य है आत्मा अभूत भाष्य में कह यू सर्व आत्मा एव अभूत द्वितीयपंक्ति में अर्थात तो विद्यावस्था में सब कुछ जब आत्मतत्व हो जाता है ये आवास है ऐसे निश्चय हो जाता है विदुषो आघटिका में विदुषो विद्यावस्था कर्त कर्व आत्म न अतिरक्त अस्त विद्या आत्मचना वचना विद्यात्मक द्वैत निवृत्तिर आत्मा एव इति अभिलप्य विदुषंत विद्वान् विद्यावस्था विद्यावस्था ज्ञाने सर तभी तो विदुष विद्वान् कर्त कर्व आत्म करता भी आत्मा है कर्ण भी आत्मा है तभी कहते हैं तत्के न कम पश्य किसको देखेगा किसके द्वारा सर्वम आत्ममात्र न अतिरिक्तम अस्ति, आत्मा से भिन्न और कोई पदार्थ नहीं है कि उक्तवा इस प्रकार की कह करके जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं ना, विचार करते हैं आत्मा से भिन्न कुछ भी पदार्थ नहीं है जब भी मन कभी इस तरफ हुआ उस तरफ हुआ ये वाक्य को स्मरण करना है आत्मा से भिन्न कोई पदार्थ नहीं है ये किसके प्रति आसक्ति और किसके प्रति ये अर्थात द्वेष ये सब हट जाना है ये बार बार जितना विचार करें तो अर्थात विचार करने से धीरे धीरे संस्कार बढ़ता है संस्कार बढ़ने से हमारा वो व्यवहार में उतरेगा तो जितना इसका विचार करें तो अतिरिक्तम न अस्थि न अतिरिक्तम अस्थि इतिहा इस प्रकार की कह करके विद्या द्वारा सर्वस्व द्वैत से आत्म विद्या होने से ज्ञान होने से सब कुछ सर्वस्य द्वैतस्य जो भी स प्रतीत हो रहे हैं ये सब आत्ममात्रत्व वचनात् सब कुछ आत्ममात्र ही है होने से विद्या विद्यानिमित्ता कार्य करनात्मक द्वैत निवृत्ति विद्यानिमित्ता कार्य करनात्मक द्वैत निवृत्ति कार्य करनात्मक यद्वैत तस्वृत्ति तो ये तो जो निवृत्ति हुआ निवृत्ति का निमित्त क्या हुआ विद्या इसलिए विद्यानिमित्ता यश निवृत्त है सा निवृत्ति विद्यानिमित्ता तो किसका निवृत्ति हुआ द्वैत्य कार्य करणात्मक द्वैत्य निवृत्ति हुआ तो ये जो निवृत्ति है ये आत्मा एव निवृति ही आत्मा है नहीं तो आत्मा एक रहा और उसमें द्वैत निवृत्ति एक दूसरा पदार्थ रह गया द्वैत होगा इसलिए कहा गया कि निवृत्तिर आत्मा श्लोक द्वैत का निवृत्ति क्या है कहते तो आत्मा।, आत्मा, ही निवृत्ति नहीं तो द्वैत तो हो जाएगा फिर, एक तो आत्मा रहा और एक द्वैत का अभाव रहा ये दो पदार्थ हो, हो जाएंगे ऐसे नहीं है इसलिए निवृत्तिर आत्मा एव इति अभिलप्य आत्मा ही निवृत्ति है द्वैत का निवृत्ति आत्मा ही है तथा तो अविद्यावृत्तिर तथा चिद्या तो दैत निवृत्तिर दैत निवृत्ति निर्देशा तस् अविद्याम अवद्युत्य विद्या से द्वैत की निवृत्ति हुआ तो होने से तस्य अर्थात तो द्वैत अविद्या है तो द्वैत में रहेगा अविद्याम अविद्या का कार्य होने से इसलिए त्वैत से द्वैत तो से अविद्याते सूच्यते अर्थात बताया जाता है द्वैत तो अविद्या का कार्य होने से विद्या से उसकी निवृत्ति हो जाएगी आदि शब्दात जो भाष्य में कहा गया अंतिम पंक्ति में इत्यादि श्रुतिभ्यो तो जो इत्यादि में जो आदि है शब्दात नेह ना किंचन मृत्यु हो स मृत्यु मापनौती यह नाना ना ये नेह नानास्तिक किंचन ये वृदारण्य का द्वितीय अध्याय का मूर्ता मूर्त ब्राह्मण में अर्थात तो ने न इह नाना अस्थि किंचन मूर्त अमूर्त ये जितने सारे नाना दिखते हैं वो सब कुछ भी नहीं है अधिष्ठान ये जो नेह नानास्तिक ये वाक्यों के द्वारा क्या कहा जाता है अधिष्ठान निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ये किसका लक्षण है अधिष्ठान में भाव का प्रतियोगी बनेगा मिथ्या का लक्षण है जो जहाँ दिखता है जहाँ दिखता है वो वो अधिष्ठान होगा वही नहीं नहीं है नहीं तो अत्यंता तो जो पदार्थ तो नहीं है वो अत्यंत अभाव का प्रतियोगी बनेगा उसको कहा जाएगा मिथ्या जिस तंतु में पट की उपलब्धि हो रही है उसी तंतु में वो पट का अत्यंता भाव मिलेगा तो तो पट अत्यंता का प्रतियोगी बन जाएगा, जाएगा। तो यही हो गया वो पटो मिथ्या है अर्थात तो अधिष्ठान निष्ठ अत्यंता प्रतियोगित्व ये चित्सुकी का लक्षण है जो हम लोग वेदांत परिभाष में विचार करते हैं सो आश्रयनिष्ठ सो आश्रय अभिमत याव निष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगित्व इसका ये थोड़ा कर दिया अधिष्ठान में अत्यंताभाव रहेगा जो जहाँ दिखता है वो वहां नहीं बना है ये मिथ्या का लक्षण है ये अभिदधत अधिष्ठानिष्ठ अत्यंता द्वैत्य अर्थात द्वैत हो जाएगा अधिष्ठान अनिष्ठ अत्यंताभाव प्रतियोगी तो यही मिथ्या हो गया अभिदधत अभिदधत में धातु क्या धा तो क्या अभिपूर्व धा भाषण अर्थ में अर्थात तो कहता हुआ कौन कहता है वाक्यम नेह नानास्ति वाक्य यही बात कहता है कि अधिष्ठानिष्ठ अत्यंत होगा प्रतियोगी है द्वैत अर्थात द्वैत मिथ्या है एक वाक्य हो गया नेह नानास्ति किंचन अभी दूसरा वाक्य देते हैं वाचारंभ वाक्यम चाचारंभम चा। तो मृतिक वाचारंभ विकारो नामध्येयम मृत्ति का सत्यम तो इस प्रकार की ये वाक्य भी वो वाक्य क्या कहता है जो कार्य है वो कारण से कुछ भिन्न नहीं है कार्य तो केवल वाणी का आलम्बन अर्थात शब्द प्रयोग करे व्यवहार चलाने के लिए ये कार्य घट बोल करके हम जो कह देते हैं वो मिट्टी से भिन्न नहीं है तो किन्तु तो घट बोल करके ऐसा नाम व्यवहार करते हैं और कंबु ग्रीवादिमान ऐसा एक रूप दिखता है ये नाम रूप ये दोनों फिर क्या है कहते नाम व्यवहार के लिए और रूप हमारा अर्थ क्रिया कारित्व तो सिद्ध करता है कंबु होने से ही जला नयन क्रिया होगा अगर हम मिट्टी को पिंडाकार में रखेंगे वो जलानयन क्रिया नहीं होगा तो केवल व्यवहार सिद्धि के लिए ही नाम रूप तो ये भिन्न नहीं है <स्थिणा> वो सब अविद्या का ही द्वितम मात्र अविद्या का कार्य है ये बाचारमण वाक्यम चहित सात नंबर टिप्पणी दिए अधिष्ठान अष्ठान तो बोधाय बोधा वाक्याति अधिष्ठान ही सत्य है जो आधे है कार्य है वो मिथ्या है इसको दिखाने के लिए वाचारमण वाक्य भी यहाँ कह दिए अर्थ भाष्य में दिया अंतिम इत्यादि श्रुतिभ्यो अस्थ से सिद्धि अश अश्यार्थास्या से क्या अर्थ कहते हैं द्वैत गृतत्व दिद्यातत्व तो द्वैत अर्थात तो द्वैतम अविद्या क्योंकि द्वैत में रहेगा तो तो द्वैत द्वैत हो जाएगा अभिद्याकृता। तो अभिद्याकृता है इसी अर्थ का सिद्ध होता है ये सब श्रुति वाक्य से अच्छा स्वा, स्वामी जी जी स्वामी मिथ्या और ब्रम में फिर क्या अंतर है मिथ्या मिथ्या में बहुत प्रकार हो सकता है उसमें एक प्रकार हो जाता है ये भ्रम जैसे जहाँ संशय है तो वो भी एक प्रकार के विचार में उसको भी मिथ्या कहा जा सकता है किंतु संशय भ्रम नहीं है भ्रम अलग संशय है कि जहाँ एक पदार्थ में दो दिखते हैं किंतु भ्रम है कि विपरीत दिखना यहाँ जो मिथ्या शब्द व्यवहार हुआ ये विपरीत दिखना है तो आत्मतत्व तो किन्तु उसका द्वैत रूप से दिखता है यहाँ विचार में मिथ्या और भ्रम दोनों एक ही चीज है किन्तु कहीं कहीं मिथ्या शब्द से संशय इत्यादि भी ग्रहण हो जाएंगे सभी कुछ ग्रहण हो जा सकते हैं इस जगह में किन्तु एकार्थवाचक है आगे ठीक है विषय प्रयोजनाद्य अनुबंध प्रयोजनाद्या दिया नषय प्रयोजनादि अनुबंध इसलिए आकार कट जाएगा ठीक है में प्रथम पंक्ति में विषय हो जाएगा अबंध उपन्यास मुख्य ग्रंथारंभे स्थित सती आदो प्रकरणचतुष्ट प्रत्येक असंकीर्ण प्रमेय प्रतिपत्ति सौक सूचित विषय प्रयोजन और बाकी दो रहेगी अनुबंध में अधिकारी और संबंध तो अधिकारी संबंध ये थोड़ा गौण माना जाता है विषय प्रयोजन मुख्य माना जाता है अनुबंध का उपन्यास करके पांच नंबर अच्छा पांच नंबर टिप्पणी दिया अनुबंध अनुबंध का लक्षण या दे प्रवृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व प्रवृत्ति प्रयोजक अर्थात ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति सभी प्रवृत्ति का नहीं है ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्व अनुबंधत्व उसको थोड़ा सुधार कर लेंगे वो अर्थात थोड़ा हम अपना भाषा में कह दिया था ये उसका लक्षण है सो ज्ञान सो ज्ञान अनंतर सो ज्ञान अर्थात वो अनुबंधक ज्ञान के अनंतर हम उसमें प्रवृत्त होते हैं तो ये अनुबंध ये निष्कृष्ट लक्षण जो प्रवृति लिखा है उसका पहले खाली इतना लिख दे सकते हैं ग्रंथाध्ययन ग्रंथाध्यन प्रभृति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम तो अनुबंधत्व तत्व ज्ञानम दिविधम हमको जब ज्ञान होता है तभी हम उसमें प्रवृत्त होते हैं ये ज्ञान दो प्रकार की होता है क्या उसमें रहना चाहिए कहते हैं स्व इष्ट साधन तो प्रकार हम ये ग्रंथ का अनुबंध ज्ञान होने के बाद हम उसमें प्रवृत्त तभी होंगे अगर वो हमारा इष्ट साधन हो तो इष्ट साधन तो प्रकार ज्ञान होगा स्वकृति का ज्ञान होना चाहिए तो ये ग्रंथ का अनुबंध हमको पता चला किंतु अभी हम लघु सिद्धांत बहुमति और तत्वबोध पढ़ रहे हैं और हम अद्वैत सिद्धि का अनुबंध चतुष्ट पढ़ लिए हैं और हम हमारे लिए इष्ट साधन है तो इष्ट साधन होने से हम प्रवृत्त हो जाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो हमारा कृतिकाध्यत्व तो नहीं है हम उसे प्रवृत्त होने से हमारा हम संभव नहीं है तो इसलिए कहते हैं इष्ट साधनता ज्ञान होना चाहिए और कृति साध्यत्व ये भी होना चाहिए जैसे चंद्र का स्पर्श करना चंद्र शीतल है स्पर्श करने से अच्छा लगेगा इष्ट साधनता है किंतु कृति साध्य उसमें रहेगा नहीं रहेगा तो प्रवृति का प्रयोजक होने के लिए दो चीज उसमें आना चाहिए इष्ट तो ज्ञान आना चाहिए और कृति भी आना चाहिए तो ये अनुबंध ये दो ज्ञान करवाता है होने से प्रवृत्ति होती है ठीक है मैं विषय प्रयोजनादि अनुबंध उपन्यास मुखे न उपन्यास उपन्यास कथन कथन करके ग्रंथारंभे स्थित अभिग्रंथ आरंभ ये करना है क्योंकि विषय प्रयोजन सिद्ध हो गया तो ग्रंथ का विषय हो गया ऐक्य और प्रयोजन हो गया मोक्ष ये सिद्धे सती होने पर आदौ प्रकरण चतुष्ट प्रत्येकम ये ग्रंथ में चार प्रकरण आएंगे आगे सब एक एक करके कहते हैं प्रथम आगम प्रकरण आगे वैतथ्य आगे अद्वैत आगे अलात शांति ऐसे चार प्रकरण कहेंगे ये चार प्रकरण का क्या विषय है प्रत्येकम असंकीर्ण संकीर्ण मिश्रित और असंकीर्ण अर्थात पृथक स्पष्ट करके असंकीर्ण पृथक प्रमेयम प्रतिपत्ति सौकर्या सूचितव्यम प्रत्येक प्रकरण का प्रमेय क्या है अर्थात क्या बताना चाहते हैं उसके द्वारा प्रमा का विषय क्या बनेगा इसका प्रतिपत्ति प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान उसका ज्ञान का सुकर से आराम से हो जाए इसलिए पहले प्रत्येक का प्रमेय पृथक पृथक सुचव्य तो कहना चाहिए तो इसको भाष्यकार पहले कहते हैं चारो प्रकरण का क्या विषय है तत्र तत्र का जो टीका में कह दिए विषय प्रयोजनादि अनुबंध उपन्यास मुखे न ग्रंथारंभे स्थित सती ग्रंथ आरंभ निश्चय हो गया होने पर वही त्र का हो गया तावत, तावत निर्णयाय प्रथम प्रथम प्रकरण आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम प्रथम प्रकरण आएगा ओंकार का निर्णय करने के लिए तावत, तावत एक नंबर टिप्पणी दे दिया ओंकार स्वरूप निश्चर्याय ओंकार निर्णय आय का ये अर्थ हुआ ओंकार तो का स्वरूप निश्चय करने के लिए ओंकार क्या चीज है क्योंकि ओंकार ही ब्रह्म का वाचक है और ब्रह्म का लक्ष्यक है और ओंकार सर्वाक है और ओंकार ही पूरा जगत है तब तो ये ओंकार का स्वरूप किस प्रकार है तो जबकि उसका इतने सारे कार्य कहा जाता है इसका निर्णय करने के लिए प्रथम प्रकरणम प्रथम प्रकरण क्या है आगम प्रकरण इसको आगम प्रकरण क्यों कहते हैं कहते आगम प्रधानम टीका में देते हैं आगे आगम प्रधानम क्या करेगा ये आत्म का प्रतिपत्ति का उपाय प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ ज्ञान आत्म का ज्ञान का ये उपाय है ओंकार का निर्णय ओंकार का निर्णय होने से आत्म का ज्ञान होगा टीका में ओंकार प्रकरणस्य से प्रमेयं प्रमेय संगृण्णा ओंकार प्रकरण जो प्रथम प्रकरण इसका असंकीर्णम असंकीर्णम का था पृथक स्पष्ट करके प्रमेयम इस प्रकरण में क्या हमको होंगे क्या पता चलेगा इसको सम्यक बताते हैं ओंकार निर्णय ये प्रथम प्रकरण का आगे टीका में तकरण तो आरब्धम किसका निर्णय करने के लिए प्रथम प्रकरण ओंकार का ऐसे सिद्धांति कहा पूर्व पक्षी कहता है कि इति अयुक्तम ये बात ठीक नहीं है ओंकार तो का निर्णय करने के लिए प्रथम प्रकरण ये बात ठीक नहीं है क्यों नहीं है निर्णय प्रमाण अभावत तस् च अनुपयोगी ओंकार का निर्णय करने के लिए आपको ओंकार प्रमेय है तो ओंकार का प्रमा होगा प्रमा के लिए प्रमाकरण प्रमाण आपको प्रमाण चाहिए किंतु ओंकार का निर्णय करने के लिए तन निर्णय तन निर्णय अर्थात ओंकार निर्णय, निर्णय प्रमाण अभाव प्रमा का कारण ही नहीं है तो प्रमा का कारण नहीं है तो कैसे प्रमाण करेंगे आप कैसे प्रमा होगा और दूसरा चीज है अगर आप कैसे भी उसका प्रमा बना लेंगे तो सच अनुपयोगित्वात ये ओंकार का ज्ञान होने से आपको क्या लाभ होगा ये तो ताकत परीक्षण है अर्थात हमारा वो अभीष्ट नहीं है तो इसलिए वो उपयोगी नहीं है ऐसा कौन कहा पूर्व पक्षी कह रहा है तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है आत्म प्रतिपत्तिर ही पुरुषार्थ उपयोगी नहीं आत्मा का ज्ञान हमको होना चाहिए ओंकार का ज्ञान होगा हमको क्या होगा क्योंकि आत्म ज्ञान होने से हमको मोक्ष होगा ये ओंकार ज्ञान होने से हमको ये कोई उपयोगी नहीं है ये पूर्व कह रहे है आत्म प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थ पुरुषार्थ चार होते हैं क्या क्या काम मोक्ष जो धर्म अर्थ काम ये तीन पुरुषार्थ अप्राप्त की प्राप्ति धर्म अर्थ काम ये हमको पहले से प्राप्त नहीं है हम उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं करके हम उसको प्राप्ति करते हैं किंतु जो मोक्ष है ये अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है ये प्राप्त की प्राप्ति चार प्रकार के प्रयोजन में पुरुषार्थ में ये अंतर है जो अप्राप्त की प्राप्ति होगी तो वो नया हुआ कृतक हुआ और यद कृतकम तंत्र नित्यम इसलिए धर्म अर्थ काम ये आप प्राप्त करेंगे और ये नाश भी जो नाश होगा उसमें जो प्रेक्षा पूर्वकारी कहते हैं बुद्धि पूर्वकारी तो वो उसमें प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि वो तो नाश होगा ही जानता है और जो प्राप्त की प्राप्ति ये, प्राप्त ये परम पुरुषार्थ अर्थात तो इसका नाश होने वाला नहीं है उसी में ही प्रवृत्त होना चाहिए आत्म प्रतिपत्ति ही उपयोगिनी पूर्व पक्षी कह रहा है कि ओंकार निर्णय करके हमको क्या लाभ होगा आत्मप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति ही पुरुषार्थ का उपयोगी पुरुषार्थ मोक्ष तो आत्मज्ञान से ही होगा इति आशंक्य सिद्धांति उसके लिए आगम इत्यादि विशेषण द्वयम सिद्धांति भाष्य में इसलिए दो विशेषण दे दिया ओंकार निर्णय में क्या आगम प्रधानम और आत्म प्रतिपत्ति उपाय ये दो विशेषण हुआ आगम प्रधानम और तो प्रतिपत्ति का प्रतिपत्ति ज्ञान का ही उपाय तो दो विशेषण इसलिए दिया क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि प्रमाण नहीं है और उपयोगी नहीं है ये दो हेतु तो दिया सिद्धांति उसके लिए दो विशेषण दे दिया प्रमाण नहीं है बात नहीं है आगम प्रमाण है और उपयोगी नहीं है ये बात नहीं है क्योंकि आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है तो दो संख्या का सिद्धांति यहाँ उत्तर दे दिया दो विशेषण देकर के अच्छा आगे टीका में तद उपदेश प्रधान मांडुके उपनिषद व्याख्यान मांडुके उपनिषद व्याख्यान रूपम तद उपदेश अर्थात आत्मप्रतिपत्ति उपदेश जो प्रथम दिया आरंभ में आत्मप्रतिपत्ति प्रतिपत्ति वही हो गया यहाँ तत्पद से समान चिन्ह दे देंगे तो आप तद का अर्थ आत्म प्रतिपत्ति का उपदेश उपदेश प्रधान है जिसमें किसमें मांडुके उपनिषद का व्याख्यान मांडु के उपनिषद व्याख्यानम आत्म उपदेश प्रधानम आत्म उपनिषद आत्म उपदेश प्रधान में क्या समाज कहेंगे मांडु के उपनिषद व्याख्यानों में जाएगा तो आत्मउपदेश प्रधान है मांडु के उपनिषद व्याख्यान में आत्म उपदेश ही प्रधान है इसलिए कहा जाता है मांडुक्यम एकम एव अलम आगे मुमुक्ष्यूणाम विमुक्त मांडुक्य उपनिषद अगर एक ठीक ठीक घट जाए हमें तो मुमुक्षु के लिए ये अलम अलम अर्थात पर्याप्तम इसलिए मांडुक्य जितना विचार करें अच्छा मांडुक्यम एकम एवा अलम मुमुक्ष विमुक्त ऐसे पंक्ति कहा जाता है अच्छा तद तो उपदेश प्रधान मांडुक्य उपनिषद व्याख्यान रूपम तेन तेन तेन तत्र उक्तो निर्न, उक्तो तेन तत्र उक्तो उक्तो सात नंबर टिप्पणी दे नवटिपणी अर्थात ओंकार निर्णायक प्रथम प्रकरण okay, okay, okay, से आगम तया पाठ संशोधन करना है टिप्पणी में सात नंबर टिप्पणी प्रथम प्रकरण से आगम व्याख्यान तया तया दे दिया ना आगम व्याख्यान तया आगम रूपत्व जो टीका में दिया पंचम पंक्ति में तेन अर्थात प्रथम प्रकरण से आगम रूपत्व ये अर्थ हो जाएगा क्यों आगम का व्याख्यान है आगम प्रकरण है होने से तेन आगे दिया तत्र तर अर्थात तो ओंकार निर्णय में प्रामाण्य कहा गया ओंकार निर्णय प्रामाणिक है क्योंकि ये आत्मज्ञान का उपाय है उक्त निर्णय उक्त निर्णय अर्थात ओंकार निर्णय ओंकार का निर्णय सेच्य सिद्ध होता है सिद्ध गति न तो इदम युक्ति प्रधान अर्थात ये जो प्रथम प्रकरण हुआ इसको आगम प्रकरण कहते हैं ये युक्ति प्रधान नहीं है युक्ति युक्तिल सतोपि गुणत्वाद अप्रधान ये जो प्रथम प्रकरण है इसको आगम प्रकरण कहते हैं शंका करने वाला कह कहेगा इसमें भी तो युक्ति है तर्क दिया गया है तो इसको आगम प्रधान आगम प्रधान अर्थात वहां तर्क के आधार पर विषय का निर्णय नहीं होता है श्रुति कहा है बस यही है पूर्व पक्षी कहता है की युक्ति लेस्य सतोपी यहाँ तो है सिद्धांत कहता है कि युक्ति लेने पर भी गुणत्वात प्रथम प्रकरण में आगम प्रधान है तर्क जहां जहां दिया गया है यह आगम का शेष भूतत्व आगम का अंग भूतत्व आगम को सिद्ध करने के लिए यहाँ अर्थात आगम में जो शंका होती है वो शंका का निराकरण करने के लिए तर्क दिया गया तर्क के आधार पर विषय का निर्णय नहीं हो रहा है इसलिए गुणत्वत्त गुणत्व अर्थात आगम शेषत्व आगम अंगत्व आगम का अंग है होने से अप्रधानवाद इसलिए प्रथम प्रकरण में जो युक्ति है वो अप्रधान है आगम ही प्रधान है न अय ओंकार निर्णय न उपयुज्य पूर्वपक्षी कह कहता तृतीय पंक्ति में अनुपयोगि सिद्धांत कहता है कि न इति न च न उपयुज्य दो न हो गया अर्थात तो उपयुज्य यद आत्मनस तत्व अना प्रतिपत्ति उपाय तत्प्रतिपत्त उपायत्वात् जो आत्मा का स्वरूप है आत्मनसत्व क्या है अनारूपित रूपम अभी अहंकार मन बुद्धि प्राण शरीर इत्यादि सब आरोपित हो गया आत्मा में तो आत्मा का जो अनारोपित रूप है जो शुद्ध रूप है तत्प्रतिपत्त उपायत्वात् आत्मतत्व का प्रतिपत्ति में ये उपाय है तत्प्रतिपत्ष्च मुक्ति फलत्व तत्प्रतिपत्ति तो मुक्तिफल है तत्प्रतिपत्ति तो तत तो से किसको लेंगे आत्मा आत्म, आत्म प्रतिपत्ति आत्मज्ञान ये मुक्तिफल मुक्ति तत्प्रतिपत्तिष्ठी है मुक्तिफलत्व फलत्व हटाने से मुक्ति फल तत्प्रतिपत्ति मुक्ति फला मुक्ति, तो मुक्ति फला में कैसे समास कहेंगे आत्म प्रतिपत्ति को कहेगा अर्थात्मतिपत्ति मुक्ति फल वाली है, मुक्ति अतच आद्य प्रकरण ओंकार परमफल इस कारण से आद्य प्रकरण प्रथम प्रकरण ओंकार निर्णय अवांतरफलद्वारण प्रथम प्रकरण में ओंकार का निर्णय किया जाएगा ओंकार का स्वरूप का निर्णय किया जाएगा ये अवान्तर फल अवान्तर मध्यवर्ती तो फल मध्यवर्ती मध्यवर्ती बीच में होने वाला अवान्तर परम फल क्या है तत्व ज्ञान परम फल परियवश्यती तो अंतिम फल क्या है तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान हो गया परम फल और अवान्तर फल क्या हो गया ओंकार निर्णय ओंकार निर्णय अवान्तर फल अवांतर फल अर्थात मध्यवर्ती फल ये हो जाएगा द्वारा तो द्वार के द्वारा आगे क्या होगा परम फल क्या मिलेगा तत्व ज्ञान परम फल तत्व ज्ञान हो जाएगा परम फल अर्थात प्रथम प्रकरण में ओंकार का निर्णय होगा ओंकार का निर्णय होने से तत्व ज्ञान होगा पर्यवश्य उसमें पर्यवसान होगा इति उपदेशात अधिगंतव्यम उपदेश से यह जानना चाहिए तो ये प्रथम प्रकरण का ये विषय हो गया ओंकार का निर्णय होगा ओंकार का निर्णय के द्वारा तत्व ज्ञान होगा और यहाँ आधार हो गया आगम युक्ति ले होने पर भी इस प्रकरण में वो गौण है क्योंकि आगम का ये सहकारी मात्र आगम का शेष है अंग है ओंकार को क्यूप ओंकार ये ऋषि लोग देखे है इसका सामर्थ्य खाली मतलब वेद में तो ओंकार है बाकी जितने सारे धर्म है सभी में इसी प्रकार के शब्द हैं आमी आमे इसी प्रकार के वो लोग भी शब्द व्यवहार करते हैं जो कि ओम का ही कुछ विख रूप ले लिए हैं तो ये ओंकार का अर्थात तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं ऋषि लोग कठोपनिषद में जहाँ ए तद ब्रह्म ए तद एवा ये जो ओम का जहा विचार हुआ है वहा कहते हैं ओंकार परमात्मा का वाचक भी है और प्रतीक भी है तो वहां कहा गया ओंकार <tles> उच्चारण करने से चित्त में एक निर्विषय वृत्ति होती है तो इस वृत्ति वास्तविक वो ब्रह्माकार वृत्ति है तो ब्रह्माकार वृत्ति ही ब्रह्म मतलब ब्रह्म का प्रतिपत्ति का उपाय है तो ओंकार से वो होता है इसलिए ओंकार को प्रधान लिए है इसका विचार करते हैं तो ये तो विचार मार्ग हो गया ज्ञान मार्ग जो लोग भी इसका विचार नहीं कर पाते हैं कहते हैं ओंकार का जप करो उच्चारण करो अर्थात तो उपासना में जाएगा उपासना करते करते थोड़ा चित्त अगर एकाग्र होगा आगे विचार करेगा किंतु जो विचार करके निर्णय कर लेता है निश्चय कर लेता है तो उसको ज्ञान हो जाएगा ये द्वितीय ये प्रथम प्रकरण का बात हुआ आगे कहते हैं प्रकरण से अबांतर अबांतर विशेषम दर्शयती वैतथ्य प्रकरण द्वितीय प्रकरण तो प्रथम प्रकरण में ओंकार का विचार किया जाएगा द्वितीय प्रकरण में द्वैत मिथ्या है ये सिद्ध किया जाएगा इसको वैतथ्य प्रकरण कहेंगे बीतथाया भाव इति वैतथ्य तो वितथा अर्थात विगत विगत तथा, तथा यस्मात्में जिसे तथा तो तथा तो वास्तवत्व जिसमें वास्तवत्व नहीं है उसको बीतथा कहा जाएगा तस् भाव वैतथ्यम अर्थात मिथ्या तो ये द्वितीय भाग हो जाएगा वैतथ्य प्रकरण वैतथ्य प्रकरण से अवांतर विषय विशे विशेष हम दर्शेते वैत सभी प्रकरण का मुख्य विषय तो हो जाएगा ब्रह्म इसका अवान्तर विषय अर्थात मध्यवर्ती और कोई विषय है इसको अभी दिखाते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में य द्वैत प्रपंच उपसमे अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपसमे रज्जु तत्व प्रतिपत्ति द्वैत येत उपसमे जिसे द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाने पर उपशम हो जाने पर अर्थात तो निश्चय हो जाना ऐसा नहीं कि ज्ञान हो जाने से द्वैत दिखेगा नहीं अगर द्वैत नहीं दिखना यही ज्ञान कहा जाएगा तो सुसुप्ति में हम सब ज्ञानी है और मूर्छा ये सब ज्ञानी हो जाएगा इसलिए पंचदेश श्लोक कहते हैं ना प्रतितीर तयोरवाद किंतु मिथ्यात्व निश्चय नोचेत सुसुप्ति मूर्छाद मुचेत अयत्नत जन अयत्न तो जन नाम रूप का नहीं होना ये ज्ञान नहीं है ना प्रतितीर तयवाद नाम रूप का हो जाना इसका अर्थ इसका प्रतीति नहीं होना प्रतिति नहीं होने से बाध हो जाएगा ऐसा नहीं है अगर प्रतिति नहीं होने को बाध कहा जाएगा मिथ्यात्व तो निश्चय कहा जाएगा तब तो सुश्रुप मूर्चा में तो बिना प्रयत्न में सब मुक्त हो जाएंगे इस प्रकार के नहीं है किन्तु मिथ्यात्व तो निश्चय होना चाहिए ये मिथ्या है दिखेगा ऐसे रज्जु में जो सर्प दिखता था ज्ञान होने के बाद वो सर्प जैसा दिखेगा कि जानता है ये सर्प नहीं ऐसे चित्र किया गया ऐसे दिखता है द्वैत प्रपंच अद्वैत प्रतिपत्ति जिस द्वैत प्रपंच का उपम बा हो जाने पर अद्वैत का ज्ञान होता है द्वैत अद्वैत प्रतिपत्ति दीर्घिकार कैसे हो जाएगा यह कैसे हो जाएगा अद्वैत प्रतिपत्ति अद्वैत प्रतिपत्ति में क्या समाश है तो है, इसलिए द्विवचन होने का कोई कारण नहीं है क्या है? आगे क्या बोलना है पूर्व से दीर्घ वर्ण आगे रह है न रज्व तो इसलिए ड्रलोप होगा अद्वैत प्रतिपत्ति कैसे रज्व इव सर्पादि, विकल्प उपसमे, रज्जु तत्व प्रतिपत्ति रजु में जो सर्प प्रतीत हो, हो रहा था वो सर्पादि विकल्प आदि विकल्प कहते हैं किसी को सर्प दिखता है किसको जलधारा किसको को दंड माला इत्यादि इस विकल्प का उपशम हो जाने पर जैसे रज्जु तत्व तो की प्रतिपत्ति इसी प्रकार की द्वैत का उपशम हो जाने से और द्वैत की प्रतिपत्ति ज्ञान तस् द्वैत हेतु तो वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वितीय ये जो द्वैत है प्रतीयमान हो रहा है उसका हेतुतः तो अर्थात तो हेतु तो दिखा करके हेतु तो दिखा करके तो हेतु तो प्रदर्शन पूर्वक वैतथ्य प्रतिपादनाय हेतुतः तो अर्थात ये जो तसी है ये पंचमी में तसी अर्थात तो हेतु तो दिखा दिखा करके अर्थात तसील भी हेतु है, है। अर्थात तो हेतु तो तो दिखाना रूपक हेतु तो के द्वारा कारण के द्वारा हेतु दिखाते हैं इसलिए इसका निराकरण हो जाएगा द्वैत का द्वैत का जो हेतु है हे उसका प्रदर्शन द्वारा पंचमी ले ले नहीं लेते उसको तृतीय ले लीजिए हेतु ना अर्थात द्वैत का हेतु के दिखा करके ही वैत प्रतिपादन कराते हैं क्योंकि द्वैत का हेतु हो जाएगा ये अविद्या द्वैत <स्तिण थे> का हेतु के द्वारा हेतु के द्वारा अर्थात द्वैत का हेतु के द्वारा नहीं द्वैत्य का अनुवर्तन अनुअन्वय है द्वैत वैतथ्य प्रतिपादनाय द्वैत जो है वो वितथा है इसको प्रतिपादन करेंगे कैसे करेंगे हेतुतः हेतु तो दिखा करके द्वैत्य हेतुत् तो के साथ अन्वय नहीं है द्वैत वैतत्य वैतथ्य प्रतिपादनाय कैसे करेंगे हेतुतः अर्थात हेतु हेतु दिखा करके क्या हेतु तो दिखाएंगे कंगे जो द्वैत है दृश्य है जो द्वैत है वो परिचिन है जो द्वैत है वो जड़ है जो जड़ होगा दृश्य होगा परिचिन होगा वो सो मिथ्या होगा इस प्रकार की हेतु दिखा करके भाष्य में द्वैत से हेतु तो द्वैत्य प्रतिपादनाय द्वितीय प्रकरण ये द्वितीय प्रकरण दिखाएंगे टीका में आरोका में आरोपित निषेधे सती अनारोपित प्रतिपत्ति ही स्वाभाविकी इतना दृष्टान्तम आह जो आरोप हुआ है आरोपित से निषेध आरोपित का निषेध करेंगे तो जो अनारोपित है उसका ज्ञान हो जाएगा अनारोपित प्रतिपत्ति ये स्वाभाविकी है इतना दृष्टांतम जैसे रज्जु में जो दृश्यमान सर्प उसका उपशम हो जाने से रज्जु तत्व का ज्ञान हो जाता है आगे टीका में हेतुतः दे दिया हेतुतः अर्थात हेतु के द्वारा दृश्यत्वादि, दृश्यत्वादि, अंतत्वादि युक्तिवशात दृश्य जो है दृश्य है अंतत्व अंतत्व अर्थात नाश हो जाएगा रहेगा नहीं ये सब युक्ति आदिपद से अंतत्वादी आदिपद से जड़ है परिचिन्न है ये सब हेतु है, तो है इस बसात आज ओम पूर्ण मत पूर्णाचण्य ओणशादनमेवशिष्य ओ शांति शांति शांति शंसर शंकर